जयराम बाटी, 85, पांच उन्नीस बीमार थी पगली मामी मां को कोस कोस कर कहने लगी तुमने ही दवाई खिला खिलाकर मेरी बेटी को मार डाला और भी बहुत कुछ अनाप शनाप बकने लगी वरदा मामा को बुलाने पर उन्होंने पगली को डांटा मां के लिए भी पगली का यह व्यवहार अत्यंत असहनीय हो उठा उन्होंने उसे धमकाते हुए कहा तुझे आज ही मार डालूंगी यदि मैं तुझे मारूं तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो तेरी रक्षा कर सके और इसमें ना मुझे पुण्य लगेगा ना पाप कुछ देर बाद वे हम लोगों से कहने लगी मैं एक ऐसे पति को ब्याही गई जिसने कभी मुझे तू तक नहीं कहा दक्षिणेश्वर में एक दिन ठाकुर के कमरे में भोजन लेकर गई थी उसे रखकर चली आ रही थी तो उन्होंने यह सोचकर कि लक्ष्मी खाना देकर जा रही है कहा दरवाजा बंद करती जा मैंने कहा हां दरवाजा बंद कर दिया है मेरे गले की आवाज पहचानकर, उन्होंने कहा अरे तुम मैंने सोचा था लक्ष्मी है कुछ मन में न लाना उन्होंने बंद करती जा कहा था ना इसीलिए उन्हें इतना संकोच हुआ दूसरे दिन भी नौबत खाने के सामने जाकर कहने लगे देखो जी कल रात मुझे नींद नहीं आई यह सोचकर कि ऐसे कठोर शब्द कैसे कह गया और यह राधु की मां मुझे दिन रात गाली बके जा रही है किस पाप से मुझे यह सब हो रहा है नहीं मालूम लगता है मैंने शंकर के सिर पर कांटा सहित बेल पत्र चढ़ाया होगा वही कांटा मेरे लिए यह कांटा बन गया है आठ मई उन्नीस सौ तेरह को बुखार और दर्द था मां कहने लगी इस राधी के ऊपर अब मेरा तनिक भी मन नहीं है उसका रोग देख देखकर मुझे वितृष्णा हो गई है मन को मैंने जबरदस्ती लगा रखा है ठाकुर से कहती हूं ठाकुर राधी के ऊपर तनिक मन बैठा दो नहीं तो उसे कौन देखेगा ऐसा रोग भी कहीं नहीं देखा लगता है पूर्व जन्म में वह यह रोग लेकर मरी थी प्रायश्चित नहीं किया था इसीलिए ऐसा हुआ मेरी दो चीजें करने की इच्छा है एक किसी बैगा को दिखाने की कि ऐसा क्यों हो रहा है और दूसरी चंद्रायन व्रत करने की ठाकुर को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 पड़ा में मर गया उसका क्या पुनर्जन्म होगा नहीं होगा मां जिस लड़के की बात कह रही है वह है द्वारिक मजुमदार लड़का बीए परीक्षा देकर ही जयराम वाटी गया था गरीब मां बाप ने उसे बड़े कष्ट से पढ़ाया था तथा एकमात्र पुत्र होने से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 यहां आकर ऐसा किसी का नहीं हुआ अर्थात उनके दर्शन के लिए आए ऐसे किसी की मृत्यु नहीं हुई थी मां काशीपुर में अपनी अस्वस्थता के समय ठाकुर ने कहा था ऐसी बीमारी है और दक्षिणेश्वर के खजांची आदि लोग कहेंगे कि इसके लिए प्रायश्चित नहीं किया सो ओ रामलाल तू दस रुपए लेकर दक्षिणेश्वर जा और मां काली को निवेदित करके ब्राह्मण आदि के बीच बांट देना साधु कर्मानुष्ठान नहीं कर सकता इसीलिए उन्होंने रुपया इष्ट को निवेदित करके बांटने को कहा ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे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 मरकर फिर जन्म नहीं लिया है मरने के बाद उसका जन्म भी हुआ है और उनका रोग भी उसके साथ चला गया है अनेक बार कर्मफल के कारण एक वंश वाले बार बार उसी वंश में जन्म लेते हैं और मरते हैं गंगा में पिंड देने से तब कहीं उद्धार होता है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 ठाकुर उसे पक्का सरसों कहकर बुलाते थे ठाकुर के देह त्याग के अनेक वर्ष बाद जब वह शिलांग में नौकरी कर रहा था तब उसकी ठाकुर के प्रति विशेष भक्ति हुई उसका ऑफिस शिलांग से ढाका आया और फिर ढाका से रांची रांची में वह रात में सोया हुआ था कि अचानक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 रास्ते में खड़े हुए हैं गेरुआ वस्त्र है पैर में खड़ाऊं और हाथ में चिमटा चांदनी रात थी वे कह रहे थे अरे यहां अर्थात स्वयं की कुछ चर्चा करो ढाका में भले उसकी आवश्यकता नहीं थी पर यहां उसे क्यों बंद कर दिया ऐसा मत करो यह कहकर वे अंतरधान हो गए शिलोंग में इन लोगों ने एक समिति जैसा बनाया था वहां कथामृत आदि का पाठ होता था शिलोंग से जब वे लोग ढाका पहुंचे तो वहां पहले से ही एक समिति कार्य कर रही थी अतः ये भक्त लोग वही योगदान देते रहे और इनकी पहले की समिति का अस्तित्व नहीं रहा वहां से जब ये लोग रांची पहुंचे तो शिलोंग की भांति कथामृत पाठ प्रारंभ नहीं हो पाया था अतः समिति बंद ही थी मैंने मां से पूछा मां ठाकुर के पैरों में खड़ाओं और हाथ में चिमटा क्यों दिखा मां सन्यासी का वेश है ना उन्होंने बाउल के वेश में आने की बात कही है देह में अलखल्ला सिर पर जटा और थोड़ी थोड़ी दाढ़ी उन्होंने कहा था वर्धमान के रास्ते से देश को जाऊंगा रास्ते में किसी का लड़का टट्टी फिरता मिलेगा हाथ में पत्थर का टूटा बर्तन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 तब क्या वे बंगाली होंगे मां हां बंगाली मैंने उनकी बात सुनकर कहा यह तुम्हारी कैसी इच्छा है उन्होंने हंसकर कहा हां तुम्हारे हाथ में हुक्का गुड़गुड़ी होगी यह कहकर मां ने वृंदावन में हुक्का पकड़ने की घटना का वर्णन किया मैंने कहा हमारे देश अर्थात अंचल में कोई नहीं आया तुम हमारे देश में जाना इसी बार वहां जाने की बात कह रहा हूं ऐसा सोचकर मां कहने लगी तुम्हारे यहां कैसे जाना होता है रेल से जहाज से या स्टीमर से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 मैं मां शास्त्र में दस अवतारों की बात है चैतन्य राम कृष्ण, आदि अवतारों का तो वर्णन नहीं है मां जानते हो यह सब उनके खेल हैं उनकी इच्छा है मैं वे किस गांव में जन्म लेंगे मां क्या जानू मुझे नहीं मालूम और यह कहकर उन्होंने प्रसंग को दबा दिया 8 जून उन्नीस जयराम वाटी मां का पुराना मकान श्री सुरेंद्रनाथ भौमिक तथा डॉक्टर दुर्गा प्रसाद घोष आए हैं आज शाम को वे लोग वापस लौटेंगे सवेरे स्नान के पश्चात वे श्री श्री मां को प्रणाम करने गए मां ने उनके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और बैठने को कहा दो एक बातें कह सुरेंद्र बाबू ने मां से पूछा मां ठाकुर की पूजा करते समय मन में एक बात खटकती है जैसे किसी को यह विश्वास है कि उसके इष्ट देवी और ठाकुर एक हैं पर ठाकुर की मूर्ति में इष्ट देवी की पूजा करके जब विसर्जन के समय जब त्वत प्रसादान महेश्वरी कहा जाता है तब एक खटका सा लगता है मां साहस्य फिर बेटा वे ही महेश्वर है और वे ही महेश्वरी वे ही सर्व देवमय हैं सर्व बीजमय है उनमें ही सभी देवी देवताओं की पूजा होती है उन्हें चाहे महेश्वर कहो अथवा महेश्वरी एक ही बात है सुरेन बाबू मां ध्यान व्यायाम तो कुछ भी नहीं होता वह भले न हो पर ठाकुर के चित्र को देखने से ही होगा ठाकुर काशीपुर में बीमार थे लड़के पारी पारी से वहां रहते थे गोपाल वही था ठाकुर को छोड़ वह एक दिन ध्यान करने बैठा था बड़ी देर तक ध्यान करता रहा गिरिश बाबू ने आकर सुना और कहा आंख मूंदकर वह जिसका ध्यान कर रहा है वे यहां रोग शैया में कष्ट पा रहे हैं यह कैसा ध्यान है उन्होंने गोपाल को बुलवाया ठाकुर ने उसको पैर दबाने के लिए कहा और बोले पैर में दर्द है इसीलिए क्या तुझे पैर दबाने के लिए कह रहा हूं यह बात नहीं तूने बहुत किया है पूर्व जन्म में इसीलिए कह रहा हूं उनका दर्शन करना उसी से होगा सुरेन बाबू मां नियम के अनुरूप तीन समय जब करना सब समय संभव नहीं हो पाता है भले व न हो पाए स्मरण मनन रखना जब संभव हो जब करना कम से कम प्रणाम तो कर ही पाओगे दुर्गा बाबू मां भोजन के बारे में क्या क्या नियम पालन करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता मां आहार आदि के संबंध में ठाकुर एक नियम पर विशेष जोर देते थे प्रथम श्राद्ध के अन्न को खाने से सब भक्तों को मना करते थे वे कहते थे उससे भक्ति की हानि होती है उसे छोड़ उनको स्मरण करके खान पान करना दुर्गा बाबू मां अस्पताल में काम करते समय प्यास लगने पर कई बार जिस किसी के हाथ का पानी पीना पड़ता है और पीता भी हूं उससे क्या होगा मां मां तो क्या करोगे काम के समय सब करना पड़ता है ठाकुर को याद करके पीना काम के समय उससे दोष नहीं होता जो लोग काम काज में लगे रहते हैं उसको यह सब मानकर चलने से भला कैसे होगा मां सब समय हर किसी के हाथ की वस्तु खाने की पक्षधर थी ऐसा नहीं लगता डैराम माटी में एक दिन उन्होंने इस प्रसंग पर ठाकुर की बात का उल्लेख करते हुए कहा था ठाकुर कहते थे अरे मैं तो अभी ही मोटी महतर सभी के हाथ का खा, खाकर आ सकता हूं इसलिए क्या तुम लोग अभी से सबको मिलाकर एक कर दोगे मां की अंतिम बीमारी के समय जब उन्हें डबल रोटी देने की बात हुई तो मां ने कहा बेटा मेरे इस अंतिम काल में मुझे अब मुसलमान के द्वारा छुई हुई चीज मत खिलाओ उस समय उन्हें जो डबल रोटी दी गई थी वह ब्राह्मण के द्वारा तैयार की गई थी बाद में उन्हें मिल्क रोल डबल रोटी यह बताकर दी गई थी कि वह मशीन में बनी है किंतु अन्य समय में यह भी देखा गया है कि उन्होंने अब्राह्मण त्यागी भक्तों के द्वारा पकाया हुआ अन्न भी ग्रहण किया है सुरेन बाबू सही बात है मां संसार में दस लोगों को लेकर रहना होता है भोजन पकने पर ऐसा भी होता है कि दो लोग पहले अग्रभाग खाकर चले गए बाद में वही भोजन परोसा जाता है उसे भोग लगाने में दुविधा होती है मां संसार में तो वैसा होगा ही हम लोगों को भी होता है जैसे कोई बीमार है तो उसके लिए पहले से ही निकालकर रख देना होता है इसीलिए भोजन मिलने पर उनकी ही कृपा से भोजन मिला यह सोचकर उनका स्मरण करके खाना उससे दोष नहीं होगा मां के इस बात पर स्वामी अरूपानंद के कुछ विचार पर मैंने यह भी देखा है कि जयराम वाटी में घर के लड़के बच्चे यदि भोग के पहले खाने की बात कहते तो वे धमक देकर कहती अभी कैसा खाना भगवान को भोग लगा नहीं है अभी नहीं एक दिन मामा को काम से सवेरे जाना था मां ने उनके लिए अलग से पका दिया पर ठाकुर के भोग के लिए पकाया हुआ अन्न उन्हें नहीं दिया एक दिन वे उद्बोधन हैं ठाकुर के लिए फल छील रही थी कि माकू के बच्चे ने फल खाना चाहा मां ने उसे देने के पहले ठाकुर को दिखाया अर्थात निवेदित किया फिर उसे दिया अंतिम बीमारी के पूर्व जब मां बीमार पड़ी थीं, तब उन्हें बहुत समझा बुझाकर भोग के पहले खिलाया गया था पर उन्होंने भोजन को ठाकुर को भोग लगाकर खाया दूसरे दिन भी उन्हें भोग के पहले भोजन दिया गया पर वे अबाई अबाई कहकर टालती रहीं, और जब वे खाने बैठी तब तक ठाकुर को भोग लगाया जा चुका था इधर ठाकुर का भोग भी हो गया और मां ने खाना प्रारंभ किया दूसरे दिन ठाकुर का भोग होने के पश्चात ही वे खाने को बैठी सुरेन बाबू मां मन की जो अवस्था है उसके बारे में क्या कहूं आप तो भीतर की सब बातें जानती हैं और जान ही रही हैं जिस बीमारी से कई सालों से भुगत रहा हूं आपकी कृपा न रहने से अब तक मर ही गया होता मां हां बेटा संसार में जो कष्ट है उसके बारे में क्या कहना कष्ट का अंत नहीं है तुम लोगों को तो है ही ठाकुर ने मुझे भी कैसे रखा है इस लड़की राधु को लेकर क्या क्या ना कष्ट भोग रही हूं सुरेन बाबू हां मां यही की ऐसी अवस्था देखकर ही मन को समझाता हूं उससे साहस होता है जब मां संसार की यंत्रणा देख रही हैं, तो दया होगी ही मां कोई भय नहीं बेटा ठाकुर है वे ही तुम्हारे इहलोक परलोक में सब रक्षा करेंगे सुरेन बाबू मां मैं तो दूर में पड़ा हूं अच्छा स्वप्न क्या सत्य है मां हां सत्य नहीं तो क्या उनका स्वप्न सत्य है उनके बारे में हुए स्वप्न की बात वे स्वयं अपने सामने में बोलने से मना करते थे सुरेन बाबू ठाकुर कैसे थे न देखा न जाना हमारे लिए तो ठाकुर कहिए या जो भी कहिए सब कुछ आप ही हैं मां डर की कोई बात नहीं है बेटा ठाकुर देखेंगे यह लोक परलोक सब देखेंगे सब रक्षा करेंगे